पुराना आलिय करुणा नमा भगवत शंकरम लोको शंकरम चैतन्यम सर्वगम पाद शंकर लोकशंकर चैतन्म सर्वूतगुहाश्विषयातीत तस्मै तस्म चैतन्नमगुहाशयातीत तस्म च उपदेश कहाँ पे थे हम लोग मात्र थर्टी सेवें ज्योतिषरी मेमोरी दूटे दोनों ही जो है इंटरनल इम्प्रेशन के लिए होता है हमको समझ में आता है कि जो जागृत जाता है वही सपने में मैं देखता स्मृति भी जो हम संस्कार अंदर गया हुआ है उसी को इस जन्म में अथवा इस जन्म में किया हुआ आज का काल कम को कम इस प्रकार से वो भी इम्प्रेशन का मुख्य रूप से इसमें प्रकार जब हम व्यवहार करते हैं उस समय व्यवहारिक सत्य तो लेकर की वस्तु या पारमर्थिक सत्य वस्तु कुछ इसको समझाने के लिए यहाँ पे भगवान शंकराचार्य इसको थोड़ा अधिक मन नहीं है जिसका किसी के साथ कोई नहीं है इस द्रव्य केवल केवल सब कुछ साक्षी रूप में देखता रहता है आकाश की तरह व्यापक एक तत्व है उसमें किसी क्रिया होना कैसे संभव हो है। और जब क्रिया होना भी संभव नहीं है तो क्रिया पल भी कहा से होगा इसीलिए जहाँ पे क्रिया होना संभव नहीं है क्रिया का फल भी संभव नहीं है जन्म मृत्यु सब कुछ कैसे है जन्म मृत्यु शरीर क्यों है हम बोलते हैं कर्म कहीं नहीं। तो कर्म करेंगे तब तो फल और फल तब से फल कर। से कर्म शरीर तो इनमें कौन पहले है? ये भी निर्णय नहीं होता है ये भी निर्णय नहीं होता है इसीलिए ये जो है यही मानना पड़ेगा जब तक हमारी भावना रहता है तब तक ये चलती रहती है यदि इसका मन से निकाल दे तो इसके कुछ संबंध रहते रहते हैं, ही रहते हैं, तो मैं हमेशा ही निर्विकार हूँ फिर मुझ आत्मा में क्या समाधि है क्या असमा है असम असमाधि तो मुझ में कभी भी नहीं देखता। सकता चंचलता मन में है बुद्धि में है उसको कभी भी कभी भी भी इस तो तो तो प्रकार तो जो व्यापक में विशुद्ध तत्व इसमें बाप आया ही कहा से जो शुद्ध करने का आवश्यकता है निकाप मनोशोधम जो पाप से रहित है भी पाप मन मतलब जो पाप से रही है उसके अंदर शुद्धि की प्रश्न से आ सकता नहीं आ सकता ठीक उसी प्रकार से यहां से मर करके जाएंगे तो है, करते है। नहीं वो। औचप, जिसके चलने की जगह नहीं है जाने की जगह नहीं है चलना संभव भी नहीं है उसका गंतव्य का ठीक उसी प्रकार से अभाव है क्योंकि शुक्रमा, पर, परी, परी, आगात, पे कुछ भी भी जगह जगह जगह ऐसा नहीं जहां पे नहीं पाता आत्मा आत्मा तो है चलिए चलिए जो इसका ऊपर दिशा नीचे दिशा अथवा तीर तीर्थी चलना अपने कला रहित व्यक्ति का इस प्रकार चलना कला रहित व्यापक व्यक्ति का कहीं चलना जाना ये सब जो है रहित होने के कारण ये संभव ही नहीं है संभव नहीं है इसलिए मैं तो हमेशा असंभव शुद्ध व्यापक तत्व में निश्चय रहना है और जो भी कुछ विकार अथवा मन में कुछ होता है वो समझना ये मन क्या है उसको देखते रहो उस मन के साथ मत दो ठीक है कुछ देख के लिए मन का कुछ भी उत्पन्न हुआ उसको देखते रहो उसको साथ मत दो और फिर आपने चल, चल चला जाएगा और फिर मन आपने अपने फिर आप शांत होकर के अपने भाव में नवि जो चैतन्य ज्योतिष हमेशा चैतन्य ज्योतिष रूप है उसमें अंधेरा कहाँ से आएगा कहाँ से है वहां पे कथम कार्य मम एव अत्य मुक्त मेरा आज क्या काम बचा मैं तो हमेशा नित्य मुक्त हूँ इसलिए कोई भी कर्तव्य कर्म भी नहीं है किसी के कर्तव्य बुद्धि जगता है अथवा तो कुछ लगता है तो अभी तक जो है पूरा उस विषय में शंका नहीं मिटी इसलिए कथम कार्त्य मेरा आज क्या काम बचा है नित्य मुक्त जो, जो नित्य मुक्त है उसके लिए क्या काम बचा हुआ ये शिष्य थे बचता तो कुछ बचा हुआ नहीं है उसमें इसलिए मैं हमेशा ही असंग पूर्ण शुद्ध व्यापक इस इस भाव को मन में बार बार बार बार इस मंत्र इस मंत्र तो तो तो मेरा कोई कुछ भी डिस्ट्रक्शन मुझ में नहीं है हमेशा ही मैं पूर्ण असंग शुद्ध हूँ इसलिए न समाधि की इच्छा ना असमाहित हूँ हमेशा ही एक ही प्रकार से रहता है यहाँ तक हम कल पढ़ लिए थे आगे बोल रहे हैं भाष्यकाल अमन का चिंता क्रियांद्रिय अमन का चिंता क्रिया बा वाइनिंद्रिय अप्राण्य मना शुभ्री सत्यम श्रुते वच अमना शुभ्र इति का चिंता क्रिया वानिंदि, क्रिया अप्राणो हिमना शुभ्र सत्यम श्रुते अमन का चिंता जिसका मन क्या चिंता करेगा है चलिखा इसका मन ही नहीं है वो चिंता क्या करेगा इसलिए कोई चिंता तो मानता जो आए हो रहा है तो मन में हो रहा है चिंता आत्मा में नहीं है मुझ में नहीं है मन ने तो मन को क्रिया वा अनिंद्रिय जिसका इंद्रिय नहीं है क्या क्या करेगा वो कहाँ से क्रिया क्रिया करने के लिए तो कोई करण चाहिए करण ही नहीं है इसके पास तो क्या करेगा काम इसलिए आत्मा में न चिंता है ना कोई और कोई कारण है अंतक शुद्ध मन भी नहीं है इंद्रिया भी नहीं है तो इसमें क्रिया कहाँ से होगा और जब नहीं है तो फल कहाँ से होगा ये बिल्कुल दीरो निश्चय करके अपने पूर्णता में शुद्धता में बैठे अब प्राण अमान शुभ ये प्राण नहीं है इसीलिए कोई क्रिया होना संभव नहीं है मन नहीं है इसलिए कोई चिंता होना संभव नहीं है हमेशा शुभ्र शुद्ध है सत्यम शुतिर वचन निश्चित ही की बात को पारमार्थिक सत्य है यही सत्य वस्तु है इस इसमें कोई भी थोड़ा सा हो तुम्हारी अस्तित्व में कोई व्याघात नहीं आने वाला है मन शुद्ध करो चाहे ना करो मन का तुम्हारा कोई संबंध नहीं है मैं सर्वथा ही असम्भव हूँ इस प्रकार से इसलिए शुद्ध समझने के लिए मन को थोड़ा आत्मा करना पड़ता है आत्मा की सतत्व को समझने के लिए मन को थोड़ा आत्म करना आत्मा की को समझने के लिए मन को थोड़ा आत्म करना पड़ता है इसीलिए ये ऊपर के साधन जो हम करते हैं मन की मात्रा है जिस व्यक्ति को निश्चय हो कि आत्मा आत्मा के के साथ साथ इसका कोई कोई संबंध संबंध नहीं नहीं है, के साथ कोई नहीं है, तो अब परंतु जल शांत हो जाने पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ते प्रतिबिंब पर कोई संबंध नहीं है ठीक इसी प्रकार शरीर के स्थान में घर जल के स्थान में अंतकरण तो उसके अंदर शुद्ध चेतन की प्रतिबिंबिबुल प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है परंतु शरीर और मन के साथ इस प्रकार बर्तन और जल के साथ सूर्य को, कोई संबंध नहीं है कोई संबंध नहीं है ठीक इसी प्रकार से वहां पे फिर भी थोड़ा सा जिस प्रकार सूर्य में अगर आप में एक बाल्टी पानी रख देंगे आत्मा का, वो थोड़ा सा जो है उसका, जो तो उसका नहीं होता क्योंकि एक ही अपने आप पूर्ण रूप से व्यापक है उसी से ये चित्रता थोड़ा दिखाई पड़ता है शरीर में और मन में चेतन जैसे प्रती थी वास्तव में जड़ है वो कोई उसका वो नहीं है उस, इसी प्रकार जैसे जल का कोई संबंध नहीं रहते हुए भी जल थोड़ी देर में थोड़ा हल्का सा, सा पारमर्थिक वस्तु तो नहीं है फिर जो है सूर्य जैसा सूर्य में दिन रात नहीं है इसी प्रकार आत्मा काल से भी पर है इसीलिए आगे बोल रहे हैं देखिये तो ये चीज जो है, अब प्राण ही अमना शुभ्रम सुबर इस बाको रखना सूक्ष्म शरीर का ही हमारा संबंध सूल शरीर तो चला ही जाएगा तो साथ हमारा संबंध है ही नहीं वो तो बैठने के लिए कुश्ती दो चार दिन के लिए मिला हुआ फिर चला जाएगा बार बार इसका विचार करना से क्या हो जाएगा श्रुति वाक्य सत्य है यानी कि मन बुद्धि इसका कोई क्रिया के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है कैसा भी भी संस्कार है भी मन बोल बुद्धि हम इसके व्यापार को देखते रहते हैं इसी प्रकार से अकाल अदेश अनियमित आत्मनो न अध्यायत सदा अ तो और बोला तो सुंदर अकाल अदेश कालादेश अपेक्षाध्याय सत्ता जैसे कोई संध्या बंधन आदि करने के लिए हम बोलते हैं पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठो सुबह उठो स्नान करो फिर जो है उत्तर या पूर्व दिशा में मुंह करके बैठो और मंदिर में जाकर के बैठो अथवा तो गंगा तट में जाकर के बैठो काम करो और किसी निमित्त की संध्या करोगे तो तुम्हारा जो है दूरी तो होगा कर जाएगा कुछ निमित्तों को तो लेकर काम करते हैं तो परंतु आत्मा एक काल में है एक काल में नहीं है ये तो बात नहीं है कि सुबह के समय आत्मा अधिक हो गया और रात के समय आत्मा सो गया ऐसा तो है नहीं। <प्ति> दिन के समय हो सुबह के समय रात के समय आत्मा हमेशा काल के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है काल भी आत्मा के ऊपर कल्पित है किसी भी देश के साथ भी आत्मा का को कोई संबंध नहीं है पूर्ण व्यापक है इस देश में है उस देश में नहीं है ऐसी बात नहीं है हर एक काल में हर एक देश में हर एक दिशा में दिशा तो आकाश को परिकल्पित है दिशा जो आकाश के ऊपर कल्पित है तो इसीलिए आत्मा के ऊपर आकाश कल्पित आकाश के ऊपर है और कोई निमित्त से भी नहीं करना है बस कहीं भी सोया है पड़ा है जैसे भी है शरीर जैसे भी पड़ा है वो जहाँ कहीं भी है बस अपनी असंगता व्यापकता की भाव में मन को लगा के रखते इसके लिए कोई नहाना धोना सुबह उठना अथवा उत्तर दिशा में मुख करके बैठा कुछ भी आवश्यकता नहीं है कि जिस वस्तु का आप स्मरण कर रहे हो वो इतना शुद्ध है इतना शुद्ध है उसका अशुद्धता कभी स्पर्श ही नहीं कर पाता किसी निमित्त से कोई अधिकार नहीं आता चार और और देशत्वात, और, और था। काल भी नहीं है देश भी नहीं है दिशा भी नहीं है कोई निमित्त भी नहीं है मतलब टाइम स्पेस कोजिशन इस किसी के साथ इसका आत्मा का कोई संबंध नहीं है आत्मा नही वो आत्मा के साथ कालादि का कोई अपेक्षा नहीं रखती इसलिए ध्याय इस प्रकार आत्मा के ध्यान करने वाले का जो आत्मा के चिंतन करता है उसके लिए आत्मा चिंतन के लिए देवी देवताओं की पूजा के लिए तो उठो नहाओ फिर जो मंदिर में जाके बैठो परंतु तो आत्म चिंतन करने के लिए कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता बोलते हैं कस्तुम सुखम करना आसान है नव मतदा में सुसुखम कर तुम जो करना आसान फल इसका अव्यय है इसका ये इसका भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बोल देखा नव माध्यम इसलिए ये देखिए करना आसान क्यों है क्योंकि भगवान शंकराचार्य पे बोल रहा है ये काल की अपेक्षा नहीं रखता देश की अपेक्षा नहीं रखता दिशा की अपेक्षा नहीं रखता बस ये जो है अपने में हमेशा शुद्ध है इसलिए इसकी किसी की अपेक्षा नहीं रखता अपेक्षा रखता तो अशुद्धि होती अशुद्ध अपेक्षा रखने से अशुद्धि अपेक्षा नहीं रखो बस अपने शुद्धता हमेशा रहता है अकाल तो काल के साथ संबंध नहीं है, कि है, है, है किसीमित्त से पर है ये कि नहीं आत्मा का जन्म हुआ किसी निमित्त नाश हो गया तो इस प्रकार बिजली चलाने के लिए स्विच जलाना पड़ता है तब जाके प्रकाश मिलता है आत्मा के प्रकाश के लिए कोई स्विच नहीं जलाना पड़ता कोई निमित्त नहीं आत्मा के प्रकाश हमें सही है आत्मा के प्रकाश हमेशा है हम सोते रहते हैं तो अभी हमारा प्रकाश उतना ही है तुरंत नृत्य खुलने से हमें अपना अस्तित्व समझ में आ जाता है इसीलिए इस चीज को इस चीज को इस समय मन से बिल्कुल हटा करके उठना है नहाना है फिर बैठना है कुछ नहीं जिस समय नीत खुल जाए उसी समय बाद अपना असंगता व्यापकता के चिंतन करे शरीर बड़ा है बिस्तर में क्या फर्क पड़ता है शरीर को है उसके तुम्हारा क्या संबंध है जिस जिस समय समय मिले जैसे समय मिले वैसा ही जो है अपनी भावना को ऐसा बना के रखे अकाल तत्व से रहित मन भी नहीं है प्राण भी नहीं है क्रिया भी कैसे होगा और चिंता भी कैसे होगी इसीलिए सब छोड़ करके स्वाभाविक रूप में हमेशा के रहने का कोशिश करे और आत्मा की वास्तविक अनंतता की तो ध्यान नहीं होती परंतु किसी चीज के ध्यान करने का तो मन जो के जो वृद्धि है उसको छोड़ करके बस केवल अपने भाव में रहने का मन में मैं करता नहीं हूँ मैं भोगता नहीं हूँ असंग हूँ मैं इसमें सब निश्चित करते हुए आत्मभाव को मन में बना कर रखना है कर्तव्य बुद्धि आने पर तुलन बोलना है तो कर्तव्य बुद्धि कहाँ पे है तो बुद्धि बोल रहे ये आत्मा में नहीं आत्मा के प्रकार से ये कर्तव्य बुद्धि हमें दिखाई दे रहा है तो उससे भी अच्छा कर्तव्य यही है मनुष्य भगवान ने मनुष्य शरीर दिया बाहरी कोई भी कर्तव्य बुद्धि आने से पहले अपना आत्मचिंतन पहले करना वो कर्तव्य अधिक है इसलिए उसको पहले कर लिया उसके बीच में कभी ठीक है सब क्योंकि भगवान ने बोला सर्वेशु काले मा मनुष्य मारे दुर्द समय कोई भी कर्तव्य कर्म करने से पहले कुछ भी सांसारिक दायित्व करने से समय ही भगवान के चिंतन पहले कर लेना आगमन को समर्पण करके वो करता कृपा को अनुभव करके फिर करने से उसम के द्वारा नहीं आते और जो है आत्मा हमेशा नहीं है। और जो भी का भी जो नहीं कोई कोशिश करने का भी नहीं जोड़ सकता संस्कार जो विकार जो, जो आप पे उत्पाद नहीं है आत्मा क्रिया से वो होता है जब ये आत्मा नहीं है तो क्रिया से क्या लाभ है केवल इतना ही नहीं श्लोक को बहुत ध्यान रखना अच्छी तरह से देखिए इतना बड़ा पूर्ण कुंभ हो गया ना जो लोग नहीं जा पाए उनके लिए भगवान बातच करिए श्लोक पहले कथाम तीर्थम जस्मिन, जस्मिन स्नाता मृतो भवे जस्मिन देवाश्च बेदाश्च पवित्रम कृष्ण मे कथाम ब्रजेतन मानसम तीर्थम जस्मिन स्नामृतो भवेद फिर से जस्मिन देवाश्चे पवित्र कृष्णताम एकता स्नातामृतो भवेद ठीक है आप देखिए कोई दुख नहीं करना ये कुंभ में नहीं जा पाए ये नहीं होगा तो हमारे भगवान बात भात्रकार बोलते हैं जिसमें जिस स्थान में, में आकर के समस्त देवता समस्त वेद देवास्त्र पवित्रेद कृष्णम एकताम प्रचित जिसमें आकर के देवता वेद सब कुछ पूर्ण रूप से एकत्व को प्राप्त करता है तस्मिन मानस पवित्र मानस तीर्थ जिसमे इसमें पवित्रम मानसम तीर्थम जिसमें स्ना जिसमें स्नान करके अमृतो भवेद सारा जन्म मृत्यु के बंधन छूट जाता है और जन्म का ये कुंभ नहाने से कुछ पाप तो छूट जाएगा परंतु ज्ञान बिना मुक्ति तो नहीं होगा ये सारे जितना वस्तु दिखाई पड़ता सबको ये मन रूपी तीर्थ में एकत्र करके पवित्र जो है वो मन में पवित्र शुद्ध चेतन तथ्य में गोता लगा बस बंधन कृष्णम प्राप्त कर जाते। ना कोई देवता रहता है ना कोई वेद रहता है बस केवल शुद्ध रहता है उस मन पवित्र तीर्थ में तीर्थ को पवित्र मानसम तीर्थम जस्मिन स्नानता जिसमें स्नान करके भावना, त्मक क्रिया जो मन से होता है कि कोई वेद कोई देवता इस किसी का चिंतन की आवश्यकता नहीं है ये सब अपनी मन पवित्र मन में मतलब मन जो है चित सागर सागर में में में में मन मन मन के मन के के के गोता गोता लगाइए पूर्ण व्यापक साथ जब गोता लगाते हैं तो मनुष्य एक एक लिए भी करता उसी के उसका जो जो सारा पाप जल जाता है स्नातम तीन समस्त तीर्थ शरीरें दत्तापि सर्वावनी देवान सहसम पूजित संसारा तैल जे क्षण तीर्थ सलीवे सर्वास्वूजिमे ब्रह्म उस व्यक्ति के द्वारा एक क्षण के लिए भी यदि मन उस व्यापक में शुद्ध व्यापक में स्थिर हो जाता एक क्षण के लिए बोलना पवित्र तीर्ष में कथम उस मन तीर्थ जिस क्षण मन ब्रह्मी स्थर्य व्यापक आत्म एक क्षण के लिए स्थिरता को प्राप्त हो करता है उसका क्या फल है स्नातम तीन समस्त तीर्थ शैले संसार में जितना तीर्थ तो स्थान है समस्त तीर्थ को स्नान करने का जो फल है वो फल प्राप्त हो जाता दत्ता सर्वामी सम्पूर्ण पृथ्वी दान करने का जो पुण्य फल होता है वो पुण्य गुस्को प्राप्त हो जाता है ना समस्त दत्तापि जितना अनेक सब उसको प्राप्त क्योंकि उसका उद्देश्य तो यही है कि के स्नाता स्नात स्नात न सकल तीर्थ शैली दत्ता हाँ। का इष्ट उसका हो गया जितना देवता को करने से फल मिलता है सब फल प्राप्त हो जाता है संसारा समुदर तरम अपने पितरों को भी संसार सुधार करने वाला है अपने पितरों को भी संसारा समुर्धर तरम समस्त पितृपुरुषों का भी कल्याण त्रैलोक हाँ। देवता की दृष्टि करने की त्रैलोक पूज्य ब्रह्मी मन चार्य में जिसके मन एक के लिए हो जाएगा उनका इतना फल फल कथन किया गया है और के तो तो तो अध्ययन करके मन को जो जो लगाते हैं मिलेगा इष्टम देवाशं सहसूजिता ये भी लिखा होगा तो कहीं वेदांत के लिए पुस्तक में है याद कहाँ है या नहीं जिस समय जिस प्रकार से बोलते है कि जिसमें समस्त देवता समस्त वेद पूर्णता के एक तो प्राप्त करते हैं उस पवित्र मानस तीर्थ पवित्र मानसम तीर्थम जिसमें स्नातता जिसमें स्नान करके अमृत भवित मनुष्य जन्म वृत्ति के बंधन से छुड़ जाता है तो छूट जाता है आगे देखिए इसको लेकर क्या बोलते ननन वेदना परेना परेन दृश्यस्तु यथारृश्यत दैहिक न ची शब्देदना परस्परेना परस्परेना चैव परस्पर परस्पर दृश्य नचस्ति दैहिक अनन्न नेदना ये तो अपना अपना जो है स्वरूप का वर्णन करते है ये भारी शब्द स्पष्ट का जो भी हमें दिखाई पड़ता है ये जो है अपने आप अपने को तो नहीं कर सकते हैं और न शब्द को देखता है और अपने आप एक दूसरे को प्रकाश कर दोनों ही नहीं हो सकता तो क्या होता है तो क्या होता है तो बोलते हैं कि नब्द स्पर्श रूपंधने आप अपने को प्रकाश नहीं कर सकता अन्न दुष्ट के द्वारा वेदन नहीं होता दुष्ट के द्वारा ही वेदन होता है और परस्पर एक दुष्ट का प्रकाश कर दोगा ऐसा भी नहीं होता ऐसा भी नहीं होता ये जो पांच विषय है ये आत्मा के द्वारा ही प्रकाशित होता है नहीं तो कभी प्रकाश होने वाला ही नहीं है इसलिए नब्दादिर अनन्न वेदनम मत अनन्न मतलब तो अपने से भिन्नता तो वेदन नहीं अपने से भिन्न से ही होता है वो आप को प्रकाश नहीं कर सकता है ठीक है वो, वो भी नहीं दिखाई देता परे न था जिस प्रकार रस को आच्छादन रस नहीं कर सकता है रस को आच्छादन रस से भिन्न कोई चेतन तत्व भी कर सकता है के माध्यम से चतार एव इस शरीर जो देखने वाला जो हमको लगता है कि हम अपने आप अपने, अपने को देख रहे हैं अपने आप अपने कोई भी व्यक्ति विषय नहीं कर सकता है किन्तु आत्मा सूक्ष्म रूप में सभी में इतना इतना विद्यमान है उसी के कारण सब देखना सुनना में व्यव हो रहा है साथ हो रहा है, तो उस ही नहीं देता है। उसी में शब्द नहीं दिखाई दे रहा है मजा जिसके कारण से हो रहा है वो भी मन में उतन तत्व रहने के कारण वो ही नहीं दिखाई पा रहा है वो भूत मन के प्रतक ग्रस्त हो गए हम लोग जागतिक विषय में जैसे प्रेत के द्वारा मनुष्य ग्रसित हो जाता है इस प्रकार विषय चिंता का द्वारा मन घसित हो जाता है तो क्या होता है आत्म चिंतन से रहित हो जाता है ना अपने आप अपने परस्परे ब एक दूसरे का परस्पर प्रकाश कर देगा वो भी नहीं है वो भी नहीं, वो भी नहीं हो सकता है परे नथाशा जा क्योंकि वो शब्द स्पर्श रूपंध से भिन्न ही कोई एक व्यक्ति के द्वारा ये सब जाना जाता है तथा ही वह जिस प्रकार विषय बाहरी विषय उसी प्रकार शरीर भी पांच पे बना हुआ है तथा दृश्य तत्व कोई भी है वो भी उसको देखने वाला कोई व्यक्ति है।, को है जो इस प्रकार जिसके सारा दृष्टा रह जाता है हमेशा ही दृष्टा दृष्ट कभी भी दृश्य नहीं बन सकता, द्रुष्ता द्रुष्ता नहीं सकता।, द्रुष्ता द्रुष्ता नहीं सकता। है दृष्ट कभी भी दृश्य नहीं बन सकता ये दृष्टा यदि दृश्य बन गया तब कोई दृश्य सिद्ध ही नहीं होगा कोई दृश्य सिद्ध ही नहीं होगा शब्दादि अनन्न न अन्न वे भिन्न भिन्ना नहीं अन्न के तरह वेदना और अनु को नहीं है, नहीं है। वो अन्न के तरह ही वेदना है मतलब दूसरे के द्वारा ही जाना है अपने आप अपने को, को प्रकाश परस्पर अपनी न चैब दृश्य थे एक दूसरे को प्रकाश कर देगा ये भी नहीं होता ये भी नहीं होता परिन्न को जीवन में लेकर के स्वाद साधन करते है इसी प्रकार से तथे दृश्य तथा दृश्य होने के कारण शरीर दृश्य होने के कारण दैहिका तो उससे भिन्न के उनको देखने वाला है शब्द स्पर्श रूप रस का दसारा जो है नहीं नहीं है, है, है है। भिन्न जो जो रूप को प्रकाश प्रकाश प्रकाश करने वाला है, वो, वो में केवल इतना ही नहीं जो न चाहती शब्द आपकी शब्द स्पर्श रूप रो प्रकाश करते अन्य वेदना न अपने से से से नहीं, नहीं है से ही जाना जाना ना से है तो है कर कर कर, कर कर कर, तो तो है है ही जाता तो ठीक रूप रूप का का प्रकाश प्रकाश दिखाई पड़ता परे न जो है उससे भिन्न किसी तत्व का द्वारा जाना जाता है तथे तो दृश्य तथा देहिका ठीक उसी प्रकार से दैहिका देह संबंधित जितना है देह करके उसका ठग प्रत्यय करते का वृद्धि हो जाता है देह को हो गया दही ठक प्रत्यय के एक होता है तो दैहिका बनता है पहले उसके बाद दैहिकाह दृश्य तथा माता देह संबंधित जितने सारे परिवर्तन सभी दृश्य कोटी में आता है वो देखो को जान सकता है। आगे बोलते हैं, अहम मम ईशन जत्न विक्रिया सुखादय तत्वी प्रदृश्यत दृश्योगा पर न परो ततो परो न दृश्यता पर भृश्यता निक्रिया सुखाद प्रदश प्रदृश्यत दृश्यतगास्परण न दृश्यता परो भ इति तो सुख अथवा दु सुखादय तद बत कोई भी शब्द तो तो तो है ये अंत करण की वृत्तियां है पहले तो पूरा शब्द स्पर्श रूपंध मन ये शब्द है किसी दूसरे के तरह दिखाई जाता है केवल इतना ही नहीं उनके अंदर जो अंतकरण की मैं अहंकार, ये ब्रित्ति ब्रित्ति के साथ अहं अहंकार में दिखाई पड़ता है केवल इतना ही नहीं फिर ये मेरा है ये मैं हूँ ये मेरा है फिर उस मेरा है और उसी प्रकार मेरे को मेरे का धर्म को बढ़ाने के लिए कोई वस्तु की इच्छा होती है इच्छा पूर्ति करने के लिए प्रयास करते हैं आज जब प्रयास करते हैं तो शरीर में विकार थकावट आते हैं और, मिल और उसी प्रकार से सारा को आप देखते हैं सारा दृश्य कोठी में आता है आपका दृश्य बनता है इसलिए प्रदिश्य देखने कारण दृश्य परस्पर इस प्रकार से जो है अब एक है परंतु आपस में एक दूसरे को प्रकाश नहीं कर सकते जानती परंतु आत्मा जो आप हो वो कभी सकता है परस्पर है न एक दूसरे के साथ मिल करके जो है एक दूसरे कोई देखने वाला दुष्टा उससे भिन्न कोई चाहिए इसलिए दृश्यताम्म पर उससे भिन्न भगवान मतलब आप दृश्यता न जानती तुम कभी भी दृश्यता को प्राप्त नहीं कर सकते तुम कभी भी दृश्यता को प्राप्त नहीं कर सकते यदि आत्मा का भी दृश्य बन गया तब तो कोई दृश्य सिद्ध ही नहीं होगा देखने वाला ही नहीं रह जाएगा देखने वाला ही नहीं रह जाएगा इसलिए आप लोग ही समझना है कि जिसके रहने के कारण मैं शरीर इंद्र मन बुद्धि के हर व्यापार को समझता हूँ जो मैं मैं करके अहंकार बोलता उसको भी मैं समझता हूँ जो बोलता है ये मेरा है उसको भी मैं समझता हूँ कोई नए वस्तु के लिए इच्छा होती है उसको भी मैं समझता हूँ उसके लिए शरीर प्रयास करता है उसको भी मैं समझता हूँ शरीर में थकावट आता है, भी होता है वो भी मैं समझता हूं। तो उस, तो उस प्रयास करने के बाद प्राप्त होने पर दुख ये भी मैं समझता हूँ देखिये कितना सुंदर क्रम से लिखा ये सब चीज हम देखने वाले हैं तद यह प्रदर्शक ये सारा ऊपर जैसा बोला शब्द स्पर्श गंधे इसी प्रकार जितने सारे हमारी मनोवृत्तियां हैं सभी मनोवृत्तियों के एक साथ गिना दिए भगवान भाषा वो भी दृश्य कोटी में आने का कारण दृश्य परस्पर नही दिख सकते इसी प्रकार आप भी उसका तो नहीं बन सकते हैं पर भगवान उससे भिन्न आप जो है नश्यता आप जो उसका दृश्य तो नहीं बन सकते क्यों यदि आत्मा दृश्य तो बन गया तो कोई दृश्य सिद्ध होने वाला ही नहीं कौन बोलेगा कि ये है वो भी तो दृश्य हो गया अथवा नहीं तो अनावस्था दोष आता है एक दूसरा और आत्मा को चाहिए देखने के लिए जानने के लिए इसलिए ये सिद्धांत तो, वेदांत सिद्धांत तो, तो नहीं है वेदांत तो यही बोलते हैं आत्मा को समझने का यही प्रक्रिया इस प्रकार से क्योंकि आप अपने इस अंदर की सारे वृत्तियों को देखते हो अपने अहंकार को जानते हैं अहम जुड़ा हुआ वस्तु को जानते हैं अपने मन की इच्छा उठती है उसको जानते हैं उस इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करने की इच्छा होती है वो भी आप जानते हैं उसके फल फलस्वरूप शरीर इंद्र मन बुद्धि में कुछ भी विकार उत्पन्न होता है वो भी आप जानते आपका मिल करके दृश्य कोठी में आ जाने के कारण ये दृश्य को समझने पड़े दृश्य होने के कारण दृष्टा के बिना दृश्य नहीं सिद्ध होता समझना है दृष्टा के बिना दृश्य सिद्ध कभी नहीं हो सकता कोई देखने वाले है तभी यह दृश्य सिद्ध हो रहा है वो जो देखने वाला है वो तुम्हारी स्वादूप है इसलिए तुम कभी दृश्य नहीं हो सकते नृष्टि दृष्टा और दृष्टि का जो दृष्टा है उसको तुम कभी नहीं देख सकते इस प्रकार से श्रुति बार बार बोलती है इन सारे वृत्तियों को हम जब देखते हैं उसके साथ दृश्य कोटि में है देखने वाला इससे भिन्न है उस को प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करते हैं सुख अथवा धुख इसलिए इससे अलग करके अपने को जानना है इस सब वृत्ति के होने के कारण ही हम अपने को अलग करके समझ सकते हैं यदि ये वृत्ति नहीं होती तो अलग करके समझ नहीं पाते ये जो है जिस ग्रेस भगवान की कृपा है की इस प्रकार वृत्तियां मन में उठती हैं इस प्रकार वृत्तियां इस, इस प्रकार से अपने स्वरूप को बहुत आसान हो जाता है ये जो प्रतिबंधक रूप में लगता है वही प्रतिबंधक हमारे लिए साधन बन जाता है केवल प्रतिबंध की प्रसाद मोड़ है न सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने, करने के लिए जो मन में है। को उस के समझ पा रहा हूं। कौन है तो हूँ उधर को थोड़ा घुमा दो मन को बस तब तो क्या हो जाएगा वो मानस तीर्थ मन मान, मान, पवित्र हो जाएगा और वो मानस तीर्थ में गोता लगाओ तो क्या हो जाएगा मित्रों का द्वारा बंधन छूट जाता है तो जत्न विक्रिया सुखाद में ये बस तो चाहिए उसके लिए प्रयास उसके लिए जो यहां पे सब, सब प्रकृष्ट रूप से दृश्य बन जाने के कारण प्रत्यय हेतु अर्थ में आया दृश्य परस्पर ये सब एक सब मिल करके दृश्य हो जाने का दृष्टा नहीं आपस में एक दृष्टि को नहीं दिखा सकते इसलिए तुम ही हो इन सभी को देखने वाला तीनों दृश्य तुम जानती तथा तो यदि हम नहीं होते तो उद्देश्य कोटि में नहीं आता इसीलिए आप इससे भिन्न दृष्टा हो इस प्रकार से अपना निश्चय करो अपने स्वरूप का कर निश्चय करो सुख दुख आने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है परंतु तो सुख मैं सुख दुख को देखने वाला समझने वाला बस इतने अपने को उस सुख दुख स्थान को देख करके से अपने को अलग कर लेना सुख दुख झां कहीं भी हो रहा शरीर इंद्र मन बुद्धि में उसका स्थान है आत्मा के साथ किसी का कोई संबंध नहीं इसको मन इसी को समझाते हुए बोल रहे अहं समस्त विक्रिया कर्म फले फल संघता चित स्वरूप समत अर्कवत प्रकाश माना अशितात्मनो ही अतः समस्त कर्म फले न संगता फल संहता चिट तथ अर्कव प्रकाश मना अशीताथीतता य अहं अहम क्रिया समस्त विक्रिया अहम मम जत्न इच्छा प्रया जो इतना बोल करके अहम मम्मा जत्न विक्रिया जो कांतु जब क्रिया होगा तो, तो कोई ना कोई कर्ता के आश्रम में कर्ता के बिना तो नहीं होगा वो सकर्तिका कर्म फलैन संगत था वो तो कोई कर्तिक जो करेगा उसका फल भी भोगेगा सकर्तिका कर्म फल संग तो कर्म फल से भी जुड़ा हुआ है वो बोलते हैं चैतन्य स्वरूप अशीत आत्म जो कभी व्यथित नहीं होता या भी यहां बृहद को पुनः शमाया है इश एश, इशत आत्मा नेति ने ग्री नही है इसीलिए उसको तुम विषय रूप में ग्रहण कर नहीं कर सकते और नहीं इसके अंदर कोई किसी के साथ जुड़ता नहीं है वो किसी के साथ जुड़ता मन के धर्म है और फिर अतः अशित तो, नहीं व्यथते नृष्य थी उसको बांधा नहीं जा सकता है इसके लिए उसका कोई बंधन नहीं है उसमें कोई इंज्यूरी नहीं है कोई क्षत नहीं है उसमें नॉन्डेज नहीं है आत्मनिथ मुक्त है ये अब ये चार बोलते हैं so no जरा नहीं है जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका क्षय कोई भी भाव भी कर इसमें नहीं है आत्मा हमेशा अशीर्स का अंदर शीर्ण होने का जीर्ण होने का कोई योग्यता नहीं है इसीलिए कहा बूढ़ा नहीं होता आत्मा असंग मतलब किसी के साथ इसका संग नहीं होता असंग जुड़ना किसी के साथ ये जुड़ता नहीं सर्वथा अकेला है, है जुड़ने का किससे? दूसरा होता तो उसके साथ जुड़ता ये मन दूसरा बना लेता है फिर जुड़ने का कोशिश करते यदि अकेला में अपने आप रहते हैं पूर्णता प्रात्मकता में हमेशा रह सकता है नहीं कि किसी इसका कोई नहीं। और जिसके तो वो बाधा नहीं गया न बीलिए इसका कोई दुख नहीं है न रिश्वत नो, नो इंजरी नो हार्म कुछ भी छत नहीं है इसमें ये आत्मा की पारमार्थिक स्वरूप है अहंक्रिया ही समस्त विक्रिया अहम मम जत्न विक्रिया प्रयास है का कोई ना कुछ का करने वाला है वो कर्म करने वाला कौन है अहंकार कर्म फल कर्म फल के साथ उसको फल रूप में सुख और दुख दो तो कर्मों का फल है कर्म फल दो है या तो सुख रूप में बदलेगा दुख रूप में बदलेगा कोई निमित्त लेकर के कोई आएगा वो बहुत अलग फल तो दो ही है केवल या तो सुख अथवा दुख कर्म फल इन संगत चैतन्य स्वरूप से चारों तरफ ये सूर्य की किरण के समान प्रकाश समान सबको प्रकाशित करते हुए प्रकाशित होते हुए उस प्रकाश का तो अपने आप भी प्रकाशित होते हैं अशीत आत्मा न अतः इसलिए ये ये ये। ये। हमेशा हमेशा हर एक प्रकार बंधन बंधन से से मुक्त है है है है है है कोई कोई कोई इसको बांध बांध नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सकता नहीं है, तो नहीं है, तो तो तो भी भी दर्द दर्द दर्द घाव घाव होगा शब्द ने प्रयोग किया असंग नहीं सज्जते नहीं शीरिये असंग नशीत न को में आया हुआ है, तो इस प्रकार से अपने स्वरूप को समझना चिंतन में लगा रहता है कि मैं किसी के तरह जंग नहीं हूँ इसलिए कोई मेरे को ग्रहण नहीं कर सकता ना मैं किसी को ग्रहण कर सकता हूँ और आश्चर्य बुढ़ापान हमारा शरीर हमारा धर्म शरीर का धर्म मेरे अंदर कोई ढिकिया अथवा जड़ापान नहीं है असंग किसी के साथ मेरा कोई संगा ही नहीं ना हो सकता आत्म अकेला है दूसरा होता तो संघ होता दूसरा होता तो बांध भी सकता बांध भी नहीं सकता कोई दुष्ट आएगा, दूसरा तो भी कहाता है, नहीं है। जो होता तो, तो कुछ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से आत्मा की धर्म को यहाँ पे बोलते हुए बार बार इसी विचार कोई मन में यही शब्द देखिए साधन में इस प्रकार साधन ही जो है इस अवस्था में इस समय शरीर जिस अवस्था में पहुंचा हुआ है सबसे सब अच्छा तो चार, और उस तत्व तो को बार बार मन में रखना कभी भी कोई भी आता है, तो है, कि, हमारे है मेरे सामने मेरे साथ इसका संबंध नहीं है मैं जन्म ने मरने वाला जरा जरा मृत्यु जरा जन्म मृत्यु जरा वेदि मुझ में नहीं है ये शरीर का तत्म भोग ने तो शरीर तो आएगा जो है जाएगा ही जाएगा घबराने इस प्रकार से बार बार विचार हमारे मन को शांत में रख सकते हैं है, में रख सकते हैं। आज पे इसको अवधुत तो चर्चा ये मन को कैसे अवधुत बना देना है ये शरीर को अवधुत नहीं बनाना वर्तमान समाज में शरीर अवधुत नहीं हो सकता है शारीरिक अवधुत कोई मतलब ही नहीं रखता मन से अवोधित होना है तब जाकर के जो है आ, बिल्कुल मुक्ति का आनंद ले सकता है जीवन मुक्ति का मन अबोधित हो जाता है तो जीवन मुक्ति का आनंद जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं है। मन को बिल्कुल खाली कर देना, नंगा कर देना है मन को नंगा कर देना है कोई भाषण उठने नहीं नहीं देना है बस कल इस श्लोक तक पढ़ लेते हैं नाइनटी तक महाशय चंडाल किय रथवा शुद्र अथ कि विवेक विवेकमती जोगीश्वर क्वी कि पन्न विक जल्प मुखरेस्म जन न क्रोधा पथिन तुष्ट मनस जाना चंडा लियतिरथवा शुद्रथ कि तत्वपेशलमती जोश्वर को कि मुखरे जनेर रा क्रोधा पथि नहीं जानती स्वयं योगिना ये जो है कॉपी पंचकम के तरह श्लोक लिखा है ये लोग विचार करेगा क्या ये चंडा है क्या कुछ भी मधा मधूल धूलधार से भरा हुआ है रंगा तरंगा घूमता रहता है क्या है ये चंडल है तपस्या क्यूंकि ये इसके फलस्वरूप आत्मज्ञान अथवा तप ब्रह्म विचार के फलस्वरूप ब्रह्म वर्त नाम के एक तेज आता है शरीर में वो जो है अपने को समझ में नहीं आता ब्रह्म शास्त्र में आया हुआ ब्रह्म देना, ब्रह्म इस प्रकार से उपासना फल तो उसके कारण ये भी सोच सकते हैं लोग अथवा जटाजुट हो गया जटा देख करके दे लोग तपस्या तो भी हो सकता है कि अथवा तत्व विवेक को अच्छी तरह से समझने वाला सम, समझदार बुद्धि समझदार बुद्धि वाला व्यक्ति ये भी हो सकता है तत्पर बुद्धि कई व्यक्ति कई प्रकार की चीज संदेह करेंगे बोलेंगे अपने लिए परंतु तत्व चंडाल दिजाति रथवा शुद्रथ कि तत्व विवेक योग ईश्वरों को आप इतना सारा जो है विकल्प कर सकते हैं लोग उस शरीर को देख करके प्रकार के शब्द बोल सकते हैं उसके लिए ना गुस्सा होना है ना संतुष्ट होना है कोई देख के बहुत बड़ा तपस्या है तब मन खुश होता है कोई बोलते पाखंडी है तो गुस्सा होता है ये दोनों ही नहीं होना चाहिए ना रहता है। कोई ब्राह्मण चतुर्यश्व अथवा शुद्रोह है अथवा यह कोई तपस्वी पुरुष है अथवा कोई, कोई वेदांत तो विचार करने वाले है कोई महाजोगी है इस प्रकार से प्रश्न करने वाले आपको बुला करके पूछा भी जा सकता है पूछते भी है कहाँ सायोग क्यों ऐसा लोगों का तो कई प्रकार की शंका होता है और आजकल जो है इस महात्मा जो है के लिए भी यही बन गया इसलिए तो महात्मा भेष जो है बहुत कठिन हो गया आजकल पहले तो इसके कुछ अलग से होती थी परंतु आजकल तो वर्तमान समाज में तो ये जो है इसी भेष धारण करके लोग दुष्कर्म भी करते हैं फल तो क्या होता है वो लोग इसके ऊपर शंका भी बहुत करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों पूछते भी है तो आप तो उस समय घुसा नहीं होकर शांत तो मन से जैसा उनका प्रश्न है मुझे पता नहीं आए बस समझ से मुंह घुमा करके क्रुद्ध नहीं होना है ना तुष्ट होना है ना क्रुद्ध होना है इस प्रकार नाना प्रश्नकारी बाचाल जो तो अनेक बोलने वाले व्यक्ति को अब आपके बीच में बोल करके जो कि जब पूछे था उसमें, आप संतुष्ट भी इसलिए देखिए वैरा को जो बीच में उपदेश पंच का अंतिम में भगवान भाष्य लिखते हैं ब्रह्माक्षरम पावनं उच्चर ब्रह्मा हमस्मेति विभावयंत भिक्षाशिनो दिक्षु परिभ्रमंत कौपीन खलु भाग्यवंत कौपीन बंतु भाग्यवंत ब्रह्माक्षर पावन मुच्चरंत मत बल इतना ही बोल ना रहा नारायण इसको उच्चरण करते ब्रह्मा हमस्मेति विभावयंत मैं ही उस असंग व्यापक तत्व हूँ इस प्रकार हमेशा विचार करते हुए जीवन धारण निमित बस किसी पर किसी भी जगह पर आसक्ति नहीं रखते विचरण करने वाला व्यक्ति कौपी धारण करने वाला व्यक्ति निश्चित ही भाग्यवान है बहुत ही भाग्यवान है संसार में कौपीन बंध खालू भाग्य बंध पहले क्या बोला तक वेदांत तो वाक्य सुधारमंत्र भिक्षाशन मात्रे न चतुष्टिमंत अशोकवंत करुणीन खलुभागवंत ये अवध स्थिति है ये अब है क्या बोल रहे हैं कि वेदांत तो वाक्य को विचार करना बार बार वेदांत तो सदार मत उसमें आपको अच्छा लगे प्रीति पूर्वक उसके विचार करना और भाग्यवशा जो मिल जाता है उसमें उसका अंदर रहता है इस प्रकार सं जीवन जो है सबसे भाग्यवान जीवन पहले बोला अवधुत विचार कोप मन से होना है अवधुत चर्चा मानसिक रूप से सत्संग होकर के सत्त आशक्ति अपने में नहीं यहां तक कल हो गया था बोल रहे थे व्यालाकुरुज तुष्ट स्थली शायना संसार आर्णवल छम धिया ताम वृत्तीता प्रयां सतताति गुणा हिंसाशूनमन लमशनम धात्र मरुकता ब्या पशव तृणकुरभुज तुष्ट स्थली घन क्षमती सतता सर्वे समाप्ति गुना। बोल रहे देखो भगवान के द्वारा सबको जीवन धारण करने के लिए सहज रूप से जीवन धारण करने के लिए व्यवस्था भगवान ने बना रखा मात्री में संतान आने से पहले भगवान में मातृ स्तन में दूध दे देते हैं इसीलिए है, बर्बाद मत करो हिंसा सुनम अजत्न लभ्यम अशनम ये मतलब धाता मतलब विधाता के द्वारा बेहाना मतलब सर्प के लिए सर्प क्या कहते हैं अजगर में जो है वायु वायु खा करके भी उसका भोजन हो जाता है जो हिंसा किसी किसी से का का दुख का कारण नहीं होता कितना भी हम वायु ले लो बाजार से आप कोई चीज लाए खरीद के अपने पैसे से खरीद के लाए परंतु तो जब उसको हम खरीद के लाते हैं ना उसके साथ पैसा दे करके और भी कुछ लाते हैं साथ में जितने व्यक्ति ने उनको देखा लेने की इच्छा किया उसका एक क्षोभ एक आक्रोश उसके साथ उस बस्तु में भर गया तो पहले क्या होता है इसीलिए उस प्रकार की वस्तु को जब आप ग्रहण करेंगे अगर भगवान को अर्पण किए बिना उसको ग्रहण करते हैं तो उस वस्तु उस व्यक्ति की जिंदगी रूप में जो वाणी और जो आपके लिए आगे दुखदायी होगा इसको हिंसा सुनम अजत्न लभ्य वाषण किसी को पीड़ा दिए बिना सामान्य भाव से जो भी वस्तु आपको भोजन के लिए मिल जाता है उसमें संतुष्ट हो जाओ क्योंकि भगवान ने सबके लिए भोजन बनाया सबके लिए भोजन बनाया अपने पैसे से हम दूसरे का को छीन नहीं सकते वो तो क्या होता है है उस समय पड़ता उसके लिए लिए सर्पों के भगवान ने क्या बनाया अजत नभ्य वायु को बनाया मरुत को बनाया कल्पिता और पशुओं के लिए त्रिनोदल ये भी सर्व लभ्य होता है पशु त्रिनाजा को तो मूल भोजन करने वाले और कहां पे पड़े कहा जंगल में जाके बैठे रहते रहे उसी संतुष्ट है वो, है वो। जो को संसार सागर शरीर को दिया भगवान उसको पार करने के लिए बुद्धिष्टु मनुष्यगण के लिए भी भगवान जो है नाम वृत्तिमिता कुछ न कुछ आपके जीने के लिए भी भगवान ने जीने का साधन बना दिया दूसरा किसी को दुख दिए बिना किसी को हिंसा किए बिना भी, भी हमारे लिए जीने का भगवान ने बनाया, पर विश्वास रखते हुए, हुए करते जो मतलब जो स्वाभाविक रूप रुप्ष, से सहज रूप से हमारे पास आ रहा है उसको ही केवल मात्र ग्रहण करें, तब क्या हो जाएगा ये जो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने के लिए जो गुण में हम घूमते रहते हैं ना वो गुण धीरे धीरे समाप्ति को प्राप्त करेगा समाप्ति प्रयाम सर्वे गुणा समाप्ति स्वाभाविक रूप से जो वस्तु हमारे पास आ रहा है उसी के ऊपर निर्भर करते जीते हुए संतुष्ट रहते जीते से। तब क्या होता है जो जितना गुण के कारण जिस प्रकार के गुण संसार बंधन में फंसते हैं और गुण कारण संसार में भ्रमण करते हैं वो है नष्ट नष्ट हो जाते हैं। वो के इस कोई उस व्यक्ति वस्तु को देखा उसको प्राप्त करने की इच्छा किया उसके दुख भी आप उसके साथ खा रहे और जिस पाप के कारण वो उसको दुख भोग रहे हैं उस पाप के भागीदार हमको होना होगा हम उसको भगवान को अर्पण बिना बिना और सभी समस्त जीव की तो हमें जो है दुख होगा उससे बचने उसी उसी उसी हम बीमार पड़ेंगे शरीर बीमार होगा उससे भोजन के समय इसलिए बहुत सावधानी के साथ भगवान को अर्पण करते हुए भगवान की प्रसाद और जिससे कि चतुर्द भुवन में समस्त जीव की तृप्ति इस भावना को लेकर के भोजन करे तो वो भोजन शरीर के लिए थोड़ा मतलब शरीर चलने के लिए लाभदायी होता है नहीं तो अपनी रचना को पुष्टि के लिए भोजन करने से मार पड़ेगी क्योंकि जितना वस्तु भी हमें इकट्ठा करें कुछ ना कुछ सभी वस्तु के अंदर कुछ न कुछ जीव का प्राणी का कितने सारे वस्तु है जो उस जीव को देखते हैं केवल तो मनुष्य ही नहीं है चिड़िया होते हैं पशु होते हैं उसको देखने है, खाने की इच्छा होती और सब्जी बेचते हैं उसको डंडा मारके भगाता है तो वो जो पशु की जो एक दुख भाव उसके उसको भोगना पड़ता है मनुष्य को। आजकल भगवान की चिंता कम होता जा रही है इसलिए बीमारी इतना बढ़ रहा है लोग समझते नहीं कि सच्चे है कि सच्चाई में बीमारी कहा तो वो जब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर वो तो ही है और भगवान को करके भगवान के के प्रशाद कर रहा भावना भी मन में नहीं है है है तो क्या होता है? वो ही भोजन हमारे लिए बीमारी के है। है। तो तो कि ने सभी के लिए ऐसा भोजन संसार में बनाया जो दूसरे को कष्ट नहीं दिए हुए भी आप प्राप्त कर सकते इसलिए स्वाभाविक रूप से जो चीज हमारे पास आता है उसी को संतुष्ट रख करके जीवन धारण करने से क्योंकि कितना सुंदर लिखा कि धात्रा विधाता के द्वारा मतलब सर्प आदि के लिए हिंसा सुनम किसी को हिंसा किए बिना ही बिना प्रयास के प्राप्त होता है जो भोजन जैसे वायु अजगर बीतने पैर ना वायु कभी जीते पशुओं के लिए उत्तीर्ण भी स्वाभाविक रूप से संकल्प होता उसमे संतुष्ट होकर वो वो करते हैं हैं में सो करके, जंगल में के जंगल करके जीवन बिता देते लोग इसी प्रकार लंघन करकेम वृत्ति सागर को पार करने की क्षमता वाले बुद्धि वृत्ति को अपने आप बना कृतासन शान, शान भगवान आपने लिए भी कोई ऐसा वस्तु बनाया जो बिना किसी को दुख यही आप प्राप्त कर सकते हैं है। ताम, ताम तो ही है कि आपके पास यदि आप भगवत नाम करेंगे तो जीवन धारण के लिए आवश्यक वस्तु भगवान अपने आप अपने पर पहुंच जाएगा और उसी से संतुष्ट रहने का इच्छा प्रकाश करो तो आप क्या हो जाएगा समाप्ति जिस गुण के कारण सत्य गुण से शरीर चलते आगे आपका शरीर उत्पन्न नहीं होगा किसी को समझाते हुए और बोल रहे हैं गंगा गंगा तीर हिम गिरशाला शिखर निशं होगा गंग गिरीशिला ब्रध्यसन विधि निद्रा गत तेव्य मम सुब्चे जत्रशंकते गंगा थीशिला्यम मनसुद निर्बिश कंडूय तेज जरठ हरिणा सांगे मदीये जो है उनकी जो भावना है शुभ दिन कब आएगा मेरा जब मैं गंगा तट में बैठकर के हिमालय पहाड़ में एक में में बैठकर बिल्कुल भगवान हो जाएगा और शरीर हिलेगा नहीं और हमारे बिना हिला डुला शरीर को पत्थर समझ करके वहां पे पशु पक्षी लोग आके उसके ऊपर बैठेंगे उसके ऊपर शरीर को खुजलाएंगे बिना बिना किसी निश्रम डर के इस ईश्वरी करेंगे, करेंगे इस प्रकार से जठ मधी करके मैं से उनका प्रार्थना शुभ दिन मेरा कब आएगा जब मैं संपूर्ण रूप से शरीर भाव को छोड़ करके बस भगवान के नाम में मन लय हो जाए मन लय हो जाए ऐसा शुभ दिन मतलब गंगा तीरे हिम गिरी श्रीराब्ध पदमाशन मतलब कोई हिमगिर शिला के ऊपर बैठ करके पद्मासन बैठ के ब्रह्म की चिंता से समाधि को प्राप्त करूंगा तो उस, उस अच्छे समय में क्या चिंता करू कुछ नहीं मतलब मन से सारा चिंता निकल गया उस, उस समय क्या होगा की हरिण जठर हरिणाम निर्विशंकाम जो हरिण पशु अन्न अन्य कोई भी पशु हो सकता आपको शंकार होकर मन जब भगवान में स्थिर हो जाता है तब संसार से कई जीव आपके साथ जोड़ने का कोशिश करेगा उनक, उनकी शरीर की खुचली को मिटाने के लिए मतलब मनो दुख को मिटाने के लिए आपका संग में आकर के भगवत नाम के तरफ दुख को मिटाएगा एक समझ करके शरीर आके घिसको सुख प्राप्त करेंगे और लक्ष्यार्थ है मन जब भगवत चिंतन में रत होकर निर्भिश भाव में बैठेगा उस समय पशु पक्षी स्थानीय अन्न दुखी जीव आकर के आप का प्रयास करेगा मतलब ठीक है अजय पर छुट्टी का दिन होगा हमारा पार्ट नहीं है इसलिए थोड़ा अधिक समय होगा ओम पूर्ण मदा पूर्ण मुद्दति पूर्णश पूर्णमादायशिष्य ओम शांति शांति शांति